आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो, रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट सभी का स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं राजीव हजेला जी से तो आज एक विशेष खास मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे की वर्षा का पानी को कैसे संचित करें जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश का पानी को कैसे आप बचा सकते हैं उसका उपयोग जब बारिश ना हो तब कैसे हो सकता है वो सारी बातें इसमें आती हैं तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आ, राजीव हजेला जी हैं जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं बी से डायरेक्टर जनरल पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं और उनकी रूचि इसी विषय में थी तो वो अभी भी बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं और जो हम सभी समुदाय को किस तरह से इसके बारे में अवगत कराए उसके लिए वो सारी बातें विधिवत हम सभी को सुनाते हैं तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेला जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में समय की मांग में धन्यवाद रमेश जी मैं समझता हूं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको बारिश का पानी संचय करना हिंदी में बोलते हैं इसके बारे में शायद आपके श्रोताओं ने सबने सुन ही रखा होगा और इसमें बारिश के पानी को धरती पर गिरने से पहले ही कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके हम लोग स्टोर करते हैं कलेक्ट कर करते हैं और फिर स्टोर करते हैं फिर बाद में इसका इस्तेमाल करते हैं जैसा आपने बताया इसको अगर ज़रूरत होती है तो प्योर भी किया जा सकता है और फिर इसको पीने लायक भी बनाया जा सकता है और घर में फैक्ट्रीज़ में या कहीं पर भी इस पानी का काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग की डिफिनिशन की बात करें तो मैं ये कहूँगा ये वो टेक्निक है या तरीका है जिसमें पानी बारिश के पानी को कलेक्ट करके फ़िल्टर करके फिर स्टोर करके और बाद में ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल किया जाता है राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग रेन वाटर हारवेस्टिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे और रेन वाटर हारवेस्टिंग जैसे आपने बताया कि बारिश के पहले उस पानी को जमा किया जाता है और उसको यूज करना ये आपने बताया इसके साथ ही एक और बात है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना क्या जरूरत है इसकी देखिए आजकल हम आ, सभी देख रहे हैं कि हमारी धरती के ऊपर पानी जो है एक बहुत ही प्रशस नेचुरल सोर्स है बहुत ही एक क्या बोलूँगा हिंदी में कि बहुत ही कीमती नेचुरल सोर्स माना जाता है और मगर हम लोग जो हैं वो अपनी आदत के अनुसार इसको बहुत ही आसान समझते हैं और बहुत ही ईजिली अवेलेबल एक नेचुरल सोर्स समझते हैं जो कि शायद ये गलत धारणा हम लोगों में आ गई है क्योंकि अभी देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में 125 करोड़ की आबादी में अभी भी करीब उनहत्तर करोड़ जो लोग हैं उनके पास स्वच्छ साफ पानी की फैसिलिटी नहीं है ये ये हमारे जैसे देश में ये अभी भी स्थिति है और आज भी हर दो मिनट में एक बच्चा हमारे देश में डायरिया का शिकार हो रहा है क्योंकि उसको स्वच्छ पानी जो है वो नहीं मिल पा रहा है वाटर जो है वो हमारा पूरी तरीके से जो है वो पॉलूट हो चुका है या वाटर के स्रोत जो हैं वो सूख गए हैं कुएँ सूख रहे हैं और जो वाटर ग्राउंड लेवल है का ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो घटता जा रहा है तो पानी अवेलेबल नहीं है तो जो हमारे देश में ये तीन चार महीने जो मानसून का सीजन है ये इसमें हमको भरपूर मात्रा में जो है वो बारिश का पानी अवेलेबल रहता है और ये करीब हमारे यहाँ 100 घंटे तक बारिश होती है एक साल में बारिश के मौसम में और ये हमारे यहाँ जो हमारा देश बड़ा मतलब लकी मानते हैं वर्षा के मामले में कि एनुअल रेनफॉल जो है वो हमारे यहाँ करीब 1170 मिलीमीटर की होती है और मगर इलाके जो हैं वो अलग अलग होने के कारण जैसे वेस्ट में आप देखिए राजस्थान वगैरह के इलाके में बारिश जो है वो एवरेज रेनफॉल करीब हंड्रेड मिलीमीटर mm का ही होता है जबकि ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो जो मेघालय में चेरापूंजी के आसपास का इलाका है वहाँ करीब ग्यारह हजार एम बारिश होती है साल में मगर फिर भी हमारे देश में जो है वो पानी की जो है वो काफ़ी खींचातानी रहती है पानी की काफ़ी विकट समस्या है हम लोगों ने न्यूज़ में सुनाई होगा कि कभी दिल्ली में पानी की मारामारी है तो कभी तमिलनाडु में पारा पानी की मारामारी है गवरमेंट जो है वो आपस में उलझी हुई है कि हमको पानी कम मिलता है हमको पानी कम मिलता है कोई वेस्ट बंगाल में पानी की प्रॉब्लम आ जाती है तो ये जो है अगर हम रेन है तो और उसका पानी हम इकट्ठा करके अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करते हैं या तालाबों में उसको रिचार्ज कराते हैं तो, तो उसको जो है हमें फिर पानी की समस्या जो है वो हम उसको कम कर सकते हैं और अगर जब हम वाटर रिचार्ज करते हैं ग्राउंड में तो वाटर लेवल जो नीचे भी बहुत गिरता जा रहा है वो जो है वो भी जो है काफी उसमें सुधार होता है तो ये अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो ये जो बारिश के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा जो अगर रीचार्ज करते हैं तो उससे हमको न केवल ग्राउंड वाटर के लेवल को उठाने में मदद करती है बल्कि ये एक बहुत ही सस्ते तौर पे और बहुत ही स्वच्छ पानी को हम लोग इकट्ठा करके आने वाले समय में जब पानी नहीं अवेलेबल होता है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये चाहे आप सिंचाई में इस्तेमाल करिए या घर घर घरेलू इस्तेमाल के वो इस्तेमाल में इसको लाइए और इसका एक फ़ायदा ये भी है रमेश जी कि इसमें जो पानी होता है वो बड़ा साफ़ होता है और इसमें कोई भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी या मिनरल्स या जैसे फ्लोराइड आर्सनिक हैवी मेटल्स आदि ये मिले रहते हैं तो ये चीज़ कुछ भी बारिश के पानी में नहीं होती है और इसका एडवांटेज ये भी है कि या तो हम अपने घर में रेन वाटर हारवेस्टिंग कर सकते हैं जहाँ हम रहते हैं या फिर हम लोग कम्युनिटी लेवल पर गाँव वगैरह में मिल मिला के भी इसको पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें हमको अगर हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम अपने को सेल्फ सफिशेंट बना सकते हैं पानी के मामले में और हमको अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज या लोकल म्यूनसपलिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा तो मैं समझता हूं कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्यों जरूरत है बारिश का पानी को जमा करना या उसका कितना उपयोगी है वो आपने बताया इसलिए मुझे लगता है कि ये अति आवश्यक है बहुत जरूरी है पानी को बचाना लेकिन अब कैसे करें इसके लिए अगर मैं ये बात पूछूं कि पुराने जमाने में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा का पानी को संचित करने के लिए क्या करते थे कैसे करते थे उसका कोई इतिहास हो तो जरूर बताएं ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है एक्चुअली रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये बहुत पुराना कंसेप्ट है और अगर हम इस, इसकी इतिहास की बात करें तो हमारे देश में ही इसका जो इतिहास में वर्णन आता है ये तीन हज़ार ईसा से पूर्व जो है वो इसका वर्णन मिलता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का और हमको ये हम लोग जानते ही हैं कि हमारे देश में रेन्स को और वाटर दोनों को ही वरुण और जल के रूप में पूजा जाता रहा है और आज भी हम लोग जो हैं वो नदियों को पूजते हैं मगर अब उस समय और इस समय में फर्क यह है कि पहले ईसा से पूर्व जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी वो बगैर किसी मनुष्य के एफर्ट्स के या ह्यूमन एफर्ट जिसको हम बोलते हैं उसके वजह उसकी उससे ही कर लिया जाता था जैसे पानी अपने आप दबी हुई जमीन में या रिवर्स में खट्टा होता था और आप देखिए पूरे विश्व में हमारे देश में भी जो जितने भी ह्यूमन सिविलाइजेशंस हुई हैं वो नदियों के किनारे बसाई जाती थी जैसे हमारे देश में इंदस वैली सिविलाइजेशंस है हमने सुनाई है इसके बारे में तो ये काफ़ी पुराना कंसेप्ट है ये बिल्कुल इसको हम लोग भूल गए हैं और इसका कारण है क्यों हम भूले हैं क्योंकि देखिए ये ईसा से से पूर्व लेकर 1800 तक 1800 सदी तक ये हम लोग अब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं या की गई वो सब ह्यूमन एफर्ट्स की जाने लग गई और हमारे देश में इसको अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से या लोकल जो भी हमारे अवेलेबल uh, रिसोर्सेज़ हैं उसके अनुसार हम लोग करते हैं और जैसे मैं अगर बात करूँ कि गुजरात में और ज, जलारास करके आ, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बाउडीज़ वग़ैरह कोईज़ हैं जो ये में सब पानी को बरसात के गांव वाले जानते ही हैं इन सब में पानी इकट्ठा किया जाता था राजस्थान में टंकस है कंडीज़ है इसमें जो है पानी इकट्ठा करते थे तालाब या नदी है इसमें जोहाद हैं इनमें भी पानी को इकट्ठा किया जाता था बिहार में आहार्स या टैंक जिसको बोलते हैं जो नदी को डाइवर्ट करके चैनल्स बनाए जाते थे उसमें करते हैं और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक सभी जगहों में तकरीबन हर स्टेट में हमारे कंट्री के इसको किसी न किसी रूप में किसी भी किसी तरीके से इसको हम लोग करते आए हैं मगर थोड़ा सा सेटबैक क्यों हुआ है 1800 के बाद कि हमारे तरीके जो हैं वो बिल्कुल डिट्यूरेट होते गए हैं और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं उसका मेन कारण जो है वो ये है कि जब हमारे देश पे ब्रिटिशर्स का राज हो गया तो उनको इसके बारे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी तो उन्होंने इस एस एस्पेक्ट को काफ़ी निग्लेक्ट किया और जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे तालाब वगैरह या और वाटर सप्लाई के स्रोत्र जैसे झील तालाब और कोई ऐसे कुएँ वगैरह तो वो सब उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल में ले लिया उसको क्योंकि वो चाहते थे कि वाटर की सप्लाई जो है या वाटर बॉडीज़ की जो ओनरशिप है वो उनके कंट्रोल में आ जाए ताकि वो उनका अपना जो है उसमें फ़ायदा उन्होंने ढूंढा तो इसकी वजह से ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई और एक और कारण रहा है कि उनके आने के बाद अर्गुनाइजेशन काफ़ी बढ़ा है तो वाटर बॉडीज़ को पार्ट धीरे धीरे पार्ट दिया गया वहाँ पर सब बिल्डिंग्स बनने लग गई और इसकी वजह से ओवरऑल जो लोगों में जो है बड़ा एक अपैथिक एटीट्यूड हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि मतलब कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों ने लिया नहीं तो आज आप देखिए शहरों में भी गाँव में भी कस्बों में भी जो जो पहले जगह वाटर बॉडीज़ के लिए हुआ करती थीं वो सब जो है वो ख़त्म होती जा रही है और इसी वजह से आज जो है वो हमारे देश में पानी का और ख़ास करके पीने के पानी का बहुत ज़्यादा संकट हो गया है और कभी किसी ने सपने में भी, भी नहीं सोचा था कि आज हमारा पानी जो है वो 250 सौ से लेकर के 2 लीटर 5 लीटर और 20 लीटर की बोतलों में बिकने लग गया है तो ये अभी इस बात की ज़रूरत है कि हम इसके लिए जागरूक हों और जागरूक हो कर के हम अपना वाटर का संचय करें जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पुराना इतिहास कैसे जुड़ा हुआ है वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजस्थान गुजरात बिहार अलग अलग स्टेट में किस तरह की बातें होती थी कैसे लोग पानी को बचाते थे और किस तरह से पानी नेचुरल रूप में जमा होता था वो भी आपने इतिहास और शास्त्रों की बातों में भी जो बातें हैं वरुण देवता के रूप में पानी को पूजा जाता है तो वो ऐटोमेटिकली उस समय मनुष्य कुछ नहीं करता लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर था वो उस तरह का था कि पानी अपने आप अप जमा हो जाता था लेकिन आज हमें फिर से वो स्ट्रक्चर को खड़ा करना पड़ रहा है या बनाना पड़ रहा है आर्टिफिशियली ताकि हम रेन वाटर को जमा कर सके आइए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद सुनते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या एडवांटेजेस हैं क्या फायदे हैं उसकी और भी बहुत सारी जानकारी हम राजीव जी से सुनेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो ये युजुमन किसी मरे का है मन तू तो लगता है कई बार यू भी देखा है ये जो मन की सीमा देखा है मन थोड़े लगता है अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। सी आजकार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और राजीव जी हमारे साथ हैं और वर्षा के पानी को कैसे संचित करना है इस विषय पर आज बात हो रही है और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है पूरे विश्व के लिए पूरे भारत देश के लिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है जितना हम इसको जानेंगे समझेंगे और अपनी तरफ से खुद होकर कितना कर सकते हैं वो हमें देखना है तो चलिए फिर से एक बार राजू जी का बहुत बहुत स्वागत है और बारिश का जो पानी है उसको संचित करने के लिए उसका अगर हम लोग संचित करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है क्या एडवांटेजेस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से रमेश जी अगर मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताने लग जाऊं तो ये पूरा कार्यक्रम इसी से निकल जाएगा क्योंकि इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कि मैं आपको क्या बताऊँ मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ही बता सकता हूँ दो चार पॉइंट कि एक तो ये फ्री का पानी है इसमें कोई पैसा नहीं पड़ता है और अगर आपको पीना है पीने के लिए इस्तेमाल करना है तो थोड़ा इसको ट्रीटमेंट या फिल्टर करना पड़ता है बाकी इसमें केवल त, उसी की कॉस्ट इन्वॉल्व है बाकी तो ये बिल्कुल टोटल जो है वो फ्री का पानी पड़ता है और दूसरा ये है कि जो हम हमारा सब सॉइल वाटर है जो ज़मीन से हम पानी निकालते हैं कुएं से या हैंड पंप से या बोरवेल से वो धीरे धीरे कम होता रहता है तो ये एक तरीका बहुत मुफ्त का तरीका है जिससे कि हम उसको सब सॉयल वाटर को जो है वो चार्ज कर सकते हैं और इसी प्रकार जो हमारे तालाब वगैरह हैं या झील वगैरह हैं उनमें भी पानी चार्ज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है तो ये बहुत ही सस्ता और अच्छा तरीका है जो हमें आराम से पानी मिल जाता है और ज़मीन के अंदर जो एक्फायर है जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ से हमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान होता है एक बोरवेल खोदा और डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया तो वो वो भी एक अच्छा तरीका है और इसमें देखिए पानी को स्टोर करने के लिए हमें कोई लैंड को ख़राब नहीं करना पड़ता है क्योंकि तो पानी तो ज़मीन के नीचे रहता है तो लैंड वेस्ट नहीं होती है पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस नहीं होता है और ये पानी जो है क्योंकि ज़मीन के नीचे चला जाता है तो इसका पोल्यूशन नहीं होता पानी का जो आजकल वाटर पोल्यूशन की इतनी समस्या उठ गई है तो इसका पानी का पोल्यूशन नहीं होता है और ये ये पानी जब हम इकट्ठा कर लेते हैं ज़मीन में चाहे वो टंकी में रखें या नीचे उसको धरती में भेज दें तो जो फ्लड आने का खतरा है वो फ्लड खतरा ख़त्म हो जाता है और जो नेचुरल रिसोर्स हमने इकट्ठा किया उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है तो ये हमारे सूखा जो ड्राफ्ट आजकल पूरे हमारे देश में फैला हुआ है उसको कम करने में बहुत मदद करता है और सॉइल जो हमारा आजकल इरोजन हो रहा है जो ऊपर की सरफेस का पानी बह जाता है फ्लट के साथ या पानी के साथ उसको रोक देता है क्योंकि पानी तो बहता ही नहीं हमने उसको ज़मीन में इकट्ठा कर दिया और इसमें अगर हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं अपने और हमारे देश में भी लोग इसको पूरा पूरा साल के लिए इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका बिजली का पानी का जो सालाना खर्चा होता है वो बच जाता है इसमें जैसा मैंने बताया आपको कि सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है और इसमें हार्डनेस नहीं होती पानी में तो इस तरीके से इतने ज़्यादा फायदे हैं कि इसको करने में फ़ायदा ही फायदा है नुकसान कुछ नहीं है मैं यही कहूँगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि वाटर रेन वाटर हारवेस्टिंग करने के तरीके क्या हैं? कैसे हम लोग बारिश के पानी को संचित कर सकते हैं उसकी विधि क्या है वो बताइए रेन वाटर हारवेस्टिंग करने के लिए हम इसको दो तरीके से हम करते हैं पहला तो ये है कि जो एक सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है तो सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग में ये है कि जैसे हमारे शहरों में कस्बों में या गाँव में जो पानी गिरा तो वो जैसे बह के वैसे तो बह के चला जाता है इधर उधर नदी में मिल जाता है नालों में मिल जाता है तो वो किसी मतलब का नहीं रहता है तो अगर हम उसको चैनलाइज कर दें और उसको चैनलाइज करके ज़मीन में अंदर डायरेक्ट करें तो हमें वाटर चार्जिंग में बहुत मदद मिलती है इससे हमारे जो कुएँ हैं जिनमें पानी बहुत नीचे चला गया है वो उनको चार्ज करने में मदद मिलती है जो हमारा जो वाटर पंप्स हैं हैंड पंप्स हैं या जो बोरवेल well हैं उनमें पानी जो है हमको बहुत बढ़ जाता है तो हमें पानी आसानी से मिलने लगता है तो इसको सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है इसका जो दूसरा तरीका है वाटर हारवेस्टिंग का वो है रूफ टॉफ ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है इसमें घरों की जो छतें हैं चाहे वो सीमेंट की हो चाहे वो किसी भी चीज़ की हो उसको वो एक कैचमेंट एरिया का काम करता है जो भी पानी उसके ऊपर गिरता है इस पानी को हम लोग कलेक्ट करते हैं और या तो हम इसको सीधा टैंक में स्टोर करते हैं चाहे वो टैंक हम जमीन के ऊपर रख सकते हैं या जमीन के अंदर भी रख सकते हैं और उसको हम स्टोर करके फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं तो या फिर हम जैसे हमारे घर में कुआँ है तो हमने टंकी उसकी लगा दी और टंकी के बाद जो हमारा टंकी अगर भर जाती है तो वो कुएँ में अपना डाल दिया है उसका ओवरफ्लो पाइप तो वो उससे फिर वो हमारा कुआँ रिचार्ज होता रहता है तो ये एक बहुत ही जो आसान और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही सस्ता तरीका है जो हमारे को हमारी ना बल्कि रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा कर रहा है बल्कि हमारे ग्राउंड वाटर को भी जो है वो आ, पूरा करता है तो इसमें मैं ये बताऊंगा कि इसमें दो, दो तीन ती, मोटे मोटे तरीके हैं जिससे हम लोग आ, कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप इसमें रूफ टॉप से जो पानी है उसको इकट्ठा कर लीजिए पाइप के द्वारा और उसको ड्रेन पाइप लगा के उसको इकट्ठा कर लीजिए और उसको एक इनिशियल फिल्टर किया जाता है ताकि जो छत से या जो भी कोई पत्ते होते हैं या गंदगी जो भी है वो उसकी निकल जाए उसके बाद हम बड़े बड़े स्टोरेज टैंक पाँच पाँच हज़ार लीटर दस हज़ार लीटर या इससे भी पच्चीस हज़ार लीटर के टैंकों में टैंकों में रखते हैं और उसके बाद जो अपना हमारा घर में पानी का सप्लाई का कनेक्शन है उसी के साथ जोड़ सकते हैं या अलग से भी लगा सकते हैं और अगर हमें इसको पीने के लिए इस्तेमाल किया करने की ज़रूरत है तो हम एक फिल्टर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे यूवी फिल्टर वग़ैरह आज लगाते हैं तो ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही सुलभ तरीका है पानी इकट्ठा करने का और लोग इसको हमारे यहाँ कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे रेडियो मधुबन को इस वक्त इस कार्यक्रम को सुनने वालों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिल रही है और मैं चाहूंगा कि हमारे जो किसान भाई हैं या फिर हमारे जो सोसाइटी में रह रहे हैं आजकल बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं ऊपर छत तो बड़ा ही होता है तो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इन सारी छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो बारिश के पहले हम अगर तैयारी करते हैं तो बारिश पड़ते ही हम उस पानी को अपने साथ जमा कर सकते हैं अपने पास जमा रख सकते हैं तो आइए एक और सवाल राजीव जी आपसे करना चाहूँगा हमारे देश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्या प्रमोशन किया जाता है या प्रमोट किया जाता है या इस पर गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट का क्या इसमें पहल है उसके बारे में बताइए देखिए हमारे देश में ये पानी का जो है वो कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी तो अभी नहीं है पूरी मगर कुछ स्टेट्स ने इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो की जा रही है और कुछ स्टेट्स ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक पर्टिकुलर साइज़ के प्लाट्स के लिए या मकानों के लिए चाहे वो सरकारी बिल्डिंग हो चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग हो रेन वाटर हारवेस्टिंग को कम्पलसरी कर दिया है और अगर मैं स्टेट्स का जिक्र करूं तो इसमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश केरला एमपी, पी महाराष्ट्र आदि हैं जहां पर ये पूरा कंपलसरी आपको हर एक को आपको नक्शे ही पास नहीं होगा मकान का जब तक कि आप रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्रोविज़न नहीं रखेंगे और कुछ हमारे बड़े बड़े शहरों की जो लोकल बॉडीज़ हैं उसमें रेन वाटर हारवेस्टिंग कम्पल्सरी कर दी गई है जैसे दिल्ली है मुंबई है चेन्नई है रांची है लुधियाना है जालंधर है पाण्डीचेरी है बेंगलोर है तो ये कंपलसरी करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारा जो रेन वाटर हारवेस्टिंग का जो लगाने का खर्चा जो है वो भी बहुत कम है ये आ, एक मीडियम साइज के घर के लिए अगर हम लगाते हैं तो ये पाँच हज़ार रुपये से तीस चालीस हज़ार रुपये तक खाली खर्च आता है और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है खाली पाइप से हमको कलेक्ट करना पड़ता है टैंक में लगाना पड़ता है और थोड़ा सा फ़िल्ट्रेशन तो ये ये पाँच हजार से तीस चालीस हजार के अंदर आपका काम चल जाता है और अगर आप घर बनाते समय इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं या प्लान कर लेते हैं तो शायद खर्चा और भी कम पड़ जाता है और दूसरा हमारे देश में एक सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में के अंदर आती है इसको तो ये पूरा जो है वो रेन वाटर हारवेस्टिंग के ऊपर या वाटर से संबंधित जो भी कायदे कानून हैं वो बनाते हैं और अभी हमारे यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि एक पूरे देश में पॉलिसी नहीं है तो मगर स्टेट वाइज पॉलिसी धीरे धीरे आ रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से गवर्नमेंट रेन वाटर हारवेस्टिंग को प्रमोट कर रही है और जो पॉलिसीज बनी हुए हैं उसके अंतर्गत भी बहुत ही अच्छा हो सकता है कि आने वाले समय में हम बारिश के पानी को बहुत ही अच्छी तरह से बचा के उसे अपने लिए भी यूज कर सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे देश में कुछ विशेष रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के एग्जांपल हो तो उसके बारे में बताइए हाँ ये इसमें देखिए हमारे हमारे यहाँ तो बहुत से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं महाराष्ट्र में एक हिवाड़े बाजार करके गाँव है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में इसको तो मेरेकिल विलेज का भी नाम दिया गया है इस यहाँ जो है वो साल में केवल 400 सौ mm की बारिश हुआ करती थी और ये बहुत ही ड्राउट सूखा पीड़ित जो है इलाका है महाराष्ट्र का तो यहाँ पर गांव वालों ने मिल इसको उन उन्नीस में 1989 में रेन वाटर हारवेस्टिंग शुरू किया और अब हालत ये है कि ये सबसे हरा भरा, भरा गांव है और खाली समर सीजन में ये लोग चार फसलें निकाल रहे हैं मतलब तो तो ये इतना बढ़िया हो गया यहाँ इतनी लोगों को इतना कमाई हो रही है इतना अनाज पैदा कर रहे हैं इनके इनका पशुपालन बढ़ गया है तो ये गांव जो सूखे से पीड़ित रहता था ये पूरे की पूरा जो है बहुत ज़्यादा सम्पन्न हो गया है और इसका एग्जाम्पल जो केवल हमारे देश में नहीं हमारे पूरे विश्व में इसका बड़ा नाम हुआ है इसी तरीके से हमारे तमिलनाडु में जो है वो तमिलनाडु में 2001 में पानी का बड़ा भयंकर संकट आया था तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो था वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कर दी बाय ऑर्डर तो उससे उससे अब करीब पंद्रह साल हो गए हैं तो पंद्रह साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है अभी चेन्नई वगैरह में या पूरे इनके प्रदेश में कोई पानी की कमी नहीं है और पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि तमिलनाडु में और चेन्नई में रेन वाटर हारवेस्टिंग कम्पलसरी कर रखी है तो चाहे वो रेजिडेंशल बिल्डिंग हो या नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो दोनों में कम्पल्सरी है तो ये बहुत ही जो क्रेसिस था इनका पानी का वो ख़त्म हो गया है और अब उनको पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है तो ये ये बहुत अच्छा उदाहरण है और खाली आ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि खाली चेन्नई में पाँच लाख से ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लोगों ने घरों में लगा रखे हैं अच्छा तो हाँ बहुत ये तो इसका तो विश्व स्तर पर नाम है तो बहुत अच्छा है आपके राजस्थान में जो आपके श्रोता हैं उनको भी शायद मालूम होगा कि राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है और महाराष्ट्र में जो हमारे अन्ना हजारे जी हैं उन्होंने रालेगाँव सिद्धि में भी इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हमारे देश में जिन्होंने मगर इसमें केवल ये है कि गांव वालों में थोड़ा सा जुनून होना चाहिए और ये इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है जैसे मैंने बताया और कम्यूनिटी लेवल पर भी हो सकता है तो गांव वगैरह में तो लोगों ने कम्युनिटी लेवल पे किया हुआ है और कम्युनिटी लेवल से फ़ायदा ये है कि पूरे पूरे गांव में ना तो उनको पानी का संकट है घर के लिए ना उनको सिंचाई का संकट है और उनको भरपूर पानी मिल रहा है तो ज़रूरत इस बात की है कि शायद हम लोग इसको सीरियसली लें और करें आज भी देखिए हमारे हम लोग न्यूज़ में ही सुनते हैं और देखते हैं कि हमारे जो महिलाएं हैं उनको कई कई किलोमीटर जाना पड़ता है पानी कलेक्ट करने के लिए बच्चे लगे हुए हैं महिलाएं लगे हुई हैं पानी पीने के लिए और वो भी पानी जो क्वालिटी है वो ख़राब है तो बहुत अच्छा हमारे देश में इसके ऊपर कुछ गांव कुछ शहर और कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छे काम हुए रवेश जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र तमिलनाडु और राजस्थान में काम हुआ है पानी के ऊपर या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर मुझे अलवर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने बताया वहाँ पर राजेंद्र सिंह करके हैं जिन्होंने अलवर डिस्ट्रिक्ट में पूरा जो है पानी के लिए बहुत काम किया शुरुआत में उनको बहुत दिक्कतें हुई थी लेकिन बाद में उनको लोगों ने सपोर्ट किया और उन्हें खास वाटरमैन ऑफ इंडिया करके सम्मानित किया रेगस मेगसे पुरस्कार उनको दिया गया है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है उनको तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जो जब वो गांव में गए तो वो तो अपना दवाखाना लगाना चाहते थे तो वो एक जो मुझे जानकारी है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो वो अपना दवाखाना खोलने के लिए गांव में गए थे मगर उन्होंने देखा कि ये साहब गाँव में पानी के लिए त्राही त्राही मच रही है तो वो उन्होंने फिर पानी के ऊपर काफी अपना दवाखाना तो नहीं लगाया मगर गाँव की समस्या जो पानी की थी उसको सॉल्व करने में लग गए और फिर उसकी वो तो पूरा विश्व प्रसिद्ध है देश प्रसिद्ध हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आपने सही कहा है उनको मैग्से अवार्ड मिला है इसी के ऊपर और बहुत अच्छा काम किया है एग्जेंपलरी काम किया और अन्ना हजारे जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है महाराष्ट्र में बात आपने बताया कि किस तरह से हमारे पूरे भारत देश में कौन कौन से इलाके में बहुत ही अच्छी तरह से वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम हो रहा है वो आपने बताया है और मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी बातें हम इस पर बात कर सकते हैं लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी साथीरे साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी रे हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रास्ता छोड़ा पर पत्ने शीस झुकाया फौलादी है सीने अपने फौलादी है भाए भोला दी है सीने अपने भोला दी है भाए हम चाहें तो पैदा कर दे छ कानों में हम तो कर में राष्टान साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी ने साथ ही बात आग बढ़ाना साथी रहे मेहनत अपने लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना गल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना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 साथ ही हाथ प्रधान साथ ही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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं राजीव हजेला जी से जो विशेष एक मुद्दे पे हम लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर वर्षा के पानी को कैसे संचित करना इस विषय पर बात हो रही है और आपने देखा कि पूरे भारत देश में किस तरह से काम हो रहा है और इसके क्या क्या फायदे हैं और हम कैसे कर सकते हैं बारिश का पानी को कैसे हम बचा सकते हैं उसके छोटे छोटे तरीके टेक्निक्स आपको बताए हैं राजीव जी ने आगे मैं पूछना चाहूँगा दुनिया में अर्थात पूरे विश्व में रेन वाटर हारवेस्टिंग की क्या पोजीशन है क्या स्थिति है उसके बारे में बता जी हाँ ये दुनिया के काफ़ी देशों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हो रहा है और ख़ास करके सिंगापुर में टोक्यो जापान में बर्लिन में जर्मनी में थाईलैंड में इंडोनेशिया में और फिलीपींस में बांग्लादेश में चाइना में बहुत से देश हैं रमेश जी जो जैसे अफ्रीका है तंजानिया है बोट्सवाना है तो दुनिया के हर इलाके में जो देश है वो इसके ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग करते हैं और ये जो जो मुफ्त का पानी है और शुद्ध पानी है जो बगैर किसी परिश्रम के हमको प्राप्त हो जाता है वो प्राप्त करते हैं और मैं आपको जब अभी पीछे बता रहा था मैं भूल गया आपको बताना हमारे यहाँ इंडिया में मैं मिज़ोरम में पोस्टेड रहा हूँ तो मिज़ोरम में जो रिमोट एरियाज हैं उसमें सब मकान जो हैं वो सब पहाड़ी इलाका है वो पूरा तो टीले पे बने हुए हैं पहाड़ी के दामन में नहीं है वो टीले पर मकान अपने बनाते हैं तो वहाँ पानी का स्रोत जो है वो तो सैकड़ों क्या कई हजार फीट नीचे होता है तो वहाँ तो लोग जा नहीं सकते हैं तो वहाँ पर हर घर में मैंने देखा है कि जो पानी को वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं पहाड़ों में पानी भी काफी बरसता है एक बूंद पानी भी रमेश जी वेस्ट नहीं करते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है और उन उनका जो है वो पाइप कनेक्शन लगा ही रहता है उसी से ही पूरा साल भर उनका खाना नहाना धोना घर का हर काम वो करते हैं तो यही जो है विदेशों में भी जो इस टाइप के इलाके हैं पहाड़ी इलाके हैं या हमारे कंट्री में भी जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहाँ पर ये पूरा इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो आपके श्रोता हैं खासकर के जो आ, सूखा प्रभावित प्रदेशों से आते हैं और जहाँ उनको अगर पानी की दिक्कत है तो वो इस विधि का जो है वो भरपूर लाभ उठाएँ और इसमें जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसमें ज़्यादा कोई ख़र्चा नहीं होता है और बहुत ही कम लागत में और ये जो है वो हमको पानी उपलब्ध हो जाता है और शायद हमें रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए तो पानी तुरंत मिल जाएगा बारिश में मगर अगर हम अपने ग्राउंड वाटर लेवल को थोड़ा ऊंचा करना चाहते हैं या कुं में पानी देखना चाहते हैं तो शायद उसमें कुछ समय लगता है तो ये एक बहुत ही अच्छी विधि है जो हमको पानी उपलब्ध कराती है और ये भविष्य में होने वाले जो पानी के जो संकट हैं हम उसको उससे हमें उभारने में बहुत मदद करेगी और विश्व में किस तरह का काम हो रहा है उसका एग्जाम्पल भी आपने बताया कि मिज़ोरम में किस तरह से एक भी बूंद बारिश का वो लोग वेस्ट नहीं करते हैं और उसका पूरा उपयोग करते हैं हमें भी इस तरह की सीख लेना चाहिए कि किस तरह से हम बारिश के जो पानी है बारिश का जो पानी है उसका उपयोग अच्छी तरह से करें और उसका उपयोग भी हम पूरे साल भर कर सकते हैं अगर हम अच्छी तरह से उसको स्टॉक कर सकते हैं तो इसके तो बहुत सारे पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है और साथ ही साथ आप इसको जनरली नहाने धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा काम है अगर हम लोग कोई ऐसा छोटा सा टेक्निक समझ लें अपने ही छत का पानी जो है हम अगर अपने नीचे वाला टंकी में अगर छोड़ देते हैं फिल्टर लगा कर तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है या बोरिंग आपके पास है सोसाइटी में तो बोरिंग के वहाँ भी इन पानी को अगर रिप्लेस करते हैं पानी जब बारिश का पानी आता है तो बहुत ही अच्छा हो सकता है आपका रेन वाटर लेवल जो है भूमि का जो है रेन वाटर या पानी जो है उसका लेवल बढ़ सकता है और पूरे ही 12 मास आपको पानी मिल सकता है चलिए और भी इसके ऊपर बात करेंगे लेकिन अभी वक्त कह रहा है कि गुड बाय कहने का टाइम आया है तो समय की मांग में हम समय समय पर आपके साथ बहुत ही अलग अलग विशेष टॉपिक जो हमारे जीवन में और हमारे पूरे भारत देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उस मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं अगर आपको कोई बात समझ में आई है और अच्छा लगा ये कार्यक्रम तो ज़रूर मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम लिख के भेज दीजिए हमें कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा या इसमें आपको कोई सुधार करना हो कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसी नेचुरल या डिजास्टर के बारे में कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई माही चाहिए तो ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं अपने नाम के साथ में मैसेज कीजिएगा हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी सेवा में हम सदा उपस्थित हैं तो राजीव जी जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मैसेज जरूर दें हमारे सभी लिसनर्स को मैं तो एक हिंदी में कहावत है पानी बिना जीवन नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि हमको सबको पानी की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ में रोज़मर्रा में तो हमको पानी की केवल बचत ही नहीं करनी चाहिए बल्कि हमें उसको संचय भी करना चाहिए और अभी बरसात का मौसम आ ही गया है तो हमको सबको अगर हमने नहीं भी किया हुआ है रेन वाटर हारवेस्टिंग अरेंजमेंट तो हम सब रेन वाटर हारवेस्टिंग के तरीके अपने घरों में अपनाएं और अपने को पानी के लिए पूरा सक्षम करें और ताकि हमें आने वाले समय में पानी खुद भी मिल सके और अगर हम उसको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं तो शायद हमारे आने वाले पीढ़ी में जो लोग हैं उनको भी पानी मिल सकेगा जी तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि पानी की जरूरत सबको है पानी है तो जीवन है जल बिन जीवन नहीं है मैं हमारे सभी दोस्तों को कहूंगा कि आप इस तरह का प्रयास जरूर अपने से कीजिए अपने लिए भी कीजिए आप अपने लिए करते हैं तो दूसरों के लिए भी उसका बेनिफिट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा जो भी टेक्निक आपको लगता है कि मेरी तरफ से हो सकता है मैं कर सकता हूं तो जरूर उन चीज़ों को कीजिए पानी को बचाइए तो राजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए समय की मांग में और हमारे सभी लिस्नर्स से कहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप सदा खुश रहे मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो करो हरी मनुबा खेती करो हरी नाम की पैसन लागे रुपया न लागे लागे न कौदी फुटकी पैसन लागे रुपया न लागे लागे न कौदी फुटकी खेती करो हरी नाम की मनुबा खेती करो हरी मनुबा karo harina मन के बेल सूरत पोहावे मन के बेल सूरत पोहावे मन के बेल सूरत पोहावे सूरत पोहावे सूरत पोहावे मन के बेल सूरत पोहावे रस्सी लगाऊ रस्सी लगाऊ रस्सी लगाऊ गुरु ज्ञान की खेती करो हरि नाम की मनुवा खेती करो हरी मनुवा कहत कबीरा सुनो भाई सा ढो कहत कबीरा सुनो भाई सा ढो कहत कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कबीरा कीरा सुन भाई साधो कहत कबीरा सुन भाई साधो कहत कबीरा सुन भाई साधो कहत कबीरा सुन भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुन भाई साधो भक्ति करो हरि हर की ओ भक्ति करो हरिहर की खेती करो हरि नाम की मनुवा खेती करो हरि मनुवा खेती करो नाम की पैसा न लागे रुपया न लागे लागे न कौड़ी पुतकी पैसा न लागे रुपया न लागे लागे न कौदी फुटकी खेती करो हरि नाम मनुबा खेती करो हरी मानुबा खेती करो हरि नाम